आबू की जान आबू की शान आबू निवासियों की है पहचान आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे मॉथ बन वन जीरो सेवन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर लोचन जी हमारे साथ हैं पंकज जी हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज लोचन जी हमारे साथ हैं है, अल्टरनेटिव मेडिसिन में आपने सेवा दी है और साथ ही साथ आपके अलग अलग विशेषताएं है ये हैं कि आप ख़ास लिखते भी हैं और कविताओं का भी आपके जो है रुझान है आपका और साथ ही साथ आप जो है एम एस काउंसलिंग का भी आपने पूरा डिग्री कर दिया है जिसका सर्टिफिकेट आना अभी बाकी है तो निश्चित तौर पे आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप नित्य योग प्रयोग करते हैं और आनंद में रहते हैं तो डॉक्टर पंकज जी बहुत बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं जी जी जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप आ, अल्टरनेटिव मेडिसिन में कैसे आना हुआ आपका मैं साइंस ग्रेजुएशन के बाद नेचुरपैथी मेडिकल साइंस में एमडी लेवल तक की शिक्षा प्राप्त की है अच्छा अच्छा और एक बॉम्बे की ट्रस्ट है उसमें डॉक्टर रहे और अब तो अवकाश प्राप्त हुआ है लेकिन अब प्राइवेटली चिकित्सा करते हैं अच्छा अच्छा तो हमारी रुझान हमेशा से रहती थी लोगों से बातचीत करने के क्रम कर, में बचपन से ही कि मुझे लगता था कि लोग तो सिर्फ बीमार हैं तो अपने विचार के कारण है, है अपने व्यवहार के कारण है अपनी प्रवृत्ति और गलत आदतों के कारण है फिर उनका एटमोस्फेयर भी उन इसके लिए दोषी होता है बिल्कुल जो लाइफ स्टाइल है उसमें कभी भी नहा लिया कुछ भी खा लिया कितना भी खा लिया और क्या खा रहे हैं इसका उनको ज्ञान नहीं होता है। जी जी जी जी जो उनके शरीर को जो कंट्रोल करने वाला जो केमिकल ट्रैक है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं जिसमें डाइजेस्टिव दे। सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हुँ, और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जी जी, जी। अब नमक खाए जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं मिर्ची खा रहे हैं तेल घी भी खा रहे हैं या तो सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं उनको यह भी नहीं पता है कि हम मांसाहारी खाएं तो कितना खाएं छह सात अंडे खाने वाले भी महापुरुषों जन... महा को देखा है <laughs> जबकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बॉडी को कम होता है इन सब के आधार पर मैंने गांधी जी की बातें पढ़ा था और उनके जो प्राकृतिक चिकित्सा को भी अध्ययन किया नहीं, नहीं, नहीं। तो हमको लगा कि इस विषय को जानना चाहिए बाद में मैंने बहुत मेहनत किया योग और नेचुरोपैथी सिस्टम को देखा बहुत सारे थेरेपी को भी पढ़ा हुँ, हुँ, और दिल्ली नेशनल एकेडमी में हम विजिटिंग प्रोफेसर के तरह भी रहे और फर्स्ट ईयर टू तो फाइनल ईयर तक वहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा ज्ञान और अनुभव से स्टूडेंट को आगे बढ़ाते रहे तो मैंने देखा है कि मामूली तौर पे जो तुलसी है धनिया पत्ता है नीम है और जो दादी जी की कुछ चीजें होती है दूध में बेटा हल्दी डाल के पी लो तुम भींग के आए हो तुम अदरक खा लो तो तुम्हारे हाजमा ठीक हो जाएंगे इस सब बातों को हमने बहुत गंभीरता से लिया फिर बाद में जब हम नेचुरोपैथी मेडिकल साइंस को पढ़े तो चूंकि उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी और मेटाबोलिज्म एनाबोलिम कैटाबोलि के काफी डिटेल्स रिएक्शन है जो रिएक्शन बाइल डक्ट के लिए है और सलेवरिक ग्लैंड के लिए है सलाइवा से रिलेटेड है फिर फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल साल्ट और हमारा जो लाइफ फीवेल है इनकी प्यूरिटी पर हमारा ज्ञान आया हुँ, हुँ। और ये ज्ञान हम जो लोग बीमार होते हैं उनको हम बताते हैं कि पानी का महत्व आपके जीवन में क्या है शुद्ध हवा का क्या महत्व है आप जो भोजन करते हैं उसके सेफ साइज स्ट्रक्चर पर भी आपका हेल्दी होना निर्भर है हम किसी भी चीज़ को किसी भी तरह खा सकते हैं फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके साथ किसी दूसरे चीज़ को नहीं खाना है नहीं। तो उन सब चीज़ों को अगर हम देखें ध्यान से तो हमको लगेगा कि मेरे जो वेजिटेबल्स हैं जो फ्रूट्स हैं जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके संपर्क से हम अपने को हेल्दी कर सकते हैं अगर देखा जाए तो जो मेडिसिन एलोपैथिक बाजार में उसका बेस तो प्लांट ही है और यही प्लांट के जूस उनकी गोलियां उनका अरक जो है हमारे लिए मेडिसिन का काम करती है डॉक्टर पंकज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे जो है नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिंस में जो बातें आपने बताई वो बहुत ही अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया कि लोगों को ये बताने कि क्या खाना है और अगर प्रोटीन चाहिए तो कितना खाना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके बॉडी की ज़रूरत क्या है उनको नज़रअंदाज करते हुए लोग टेस्ट और प्रोटीन नाम से जो है चीज़ों को खा लेते हैं जिसके वजह से वो बीमार भी हो जाते हैं और हेल्दी भी नहीं रहते ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे अभी आज के समय में मौसम बदलता है तो क्या कुदरत में हमारे जो बीमार होते हैं या नई बीमार होना चाहिए हमें मौसम के साथ में तो मौसम के साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है फिर ठंडी आएगी तो हमें क्या अपने कुदरत को देखते हुए अपने शरीर की प्रकृति को देखते हुए क्या क्या चेंजेस करना चाहिए थोड़ा सा वो बताइए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इस मौसम में हमारा मूवमेंट जो है वो स्टोर हो जाता है हम फ्रीली बाहर नहीं निकलते हैं नहीं। हम फ्रीली गार्डन में नहीं जाते हैं नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ऑर्थोपोर्ट्स जो कि बहुत इनेक्टिव स्टेज में लार्वा स्टेज में रहते हैं उनके ऊपर पानी पड़ने के बाद वो मॉस्किटो वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लार्वा स्टेज से डायरेक्टली लाइफ में आते हैं और वो उड़ना शुरू करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मच्छर और भी बहुत सारे कीट पतंग हैं वो सब चीज़ों का है और पत्तियाँ और पेड़ पौधे और सब कुछ जो है सड़ने गलने लगते हैं इस क्रम में एक वायरस और बैक्टीरिया दोनों बाहर स्प्रेड होता है और वातावरण तो भारी होता ही है दूसरी चीज़ हवा का चलना भी कभी कभी रुक जाता है और हम ऐसे बीच बीच के स्थिति में रहते हैं एटमॉस्फेरिक जिसमें कि न हवा चलती है न रुकती है और बारिश भी होती है और सनलाइट भी नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे पहले तो उन चीज़ों पर ध्यान देना है जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है भोजन में होगा पानी में होगा और हवा में बैक्टीरिया और वायरस दोनों स्प्रेड होते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम नींबू का रस लेंगे अपने दूध पीने में हल्दी डालेंगे जिसे जुकाम जो ब्रोंकियल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं फिर जो गर्म चीज़ें हम खाते हैं जैसे टमाटर के जूस हैं तुलसी का उकला है और अगर गाजर अच्छी तरह से मिलता ही है मार्केट में तो गाजर का जूस पीएंगे। तीसरी चीज़ कि हम बहुत मसालेदार भोजन नहीं करेंगे हमें खिचड़ी दलिया हल्की सी बहुत गलाई हुआ जो है दाल पीना है जिसे प्रोटीन होगा उसके साथ वेजिटेबल्स को भी कम तेल कम नमक और कम मसाले के साथ तैयार करेंगे अब मेडिसिनल चीज़ें रोज़ सुबह और शाम हम नींबू पानी के साथ उसमें तुलसी डाल के पियेंगे और फिर शाम को तुलसी का उकाला चूँकि हम बाहर बाहर कहीं भी जाएंगे तो जो हमारा सर्दी ज़ुकाम जिनके कफ जमा होते हैं वो सारी चीज़ें हैं तीसरा गुड़ अदरक के साथ एक प्रिप्रेशन बनाएंगे जिसको कि हम जेठी मध जैसी चीज़ें होती है तो अदरक का गुड़ के साथ में एक प्रिप्रेशन बनाएंगे घी डाल के और उसको खाएंगे जिससे कि हमारे कंठ में जो थायराइड ग्लैंड है पाराथायरॉयड ग्लैंड है इन सब के लिए वो बहुत सुरक्षित एक मेडिसिन होता है भोजन में हमारा जो है जो दैनिक भोजन लेते हैं सुबह और दोपहर और रात में उसमें भी चावल दाल रोटी सब्जी पूरा लेंगे लेकिन लीफी वेजिटेबल नहीं लेंगे चूँकि लीफ के ऊपर बहुत सारी जो ऑर्थोपोडिक होते हैं उनके लार्वा और अंडे होते हैं तो वो लीफ के साथ अगर अच्छी तरह केयरफुली ना धोए हम तो वो सब हमारे पेट में आ जाता है फिर ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर हो कंदमूल वगैरह जो होता है जिसमें एनिलिड्स पाए जाते हैं ये हमारे स्टोमिक में इंटेस्टाइनल वाल से जुड़े रहते हैं और हमारे जो प्योर जो भोजन से जो सबसे जो हेल्दी तत्व है उसको वे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना मूवमेंट बारिश के दिनों में भी अथवा बारिश ना हो तब भी अपना मूवमेंट रखेंगे वॉकिंग जारी रखेंगे प्राणायाम जारी रख और दूसरा कि सांस लेने की प्रक्रिया को हम लगातार रखेंगे घरी सांस लेंगे स्वच्छ सांस लेंगे खुले में बैठेंगे तो इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो आप इस मौसम में बहुत ही हेल्दी रहेंगे फ्रूट्स में अभी एप्पल का समय आएगा अभी संतरे आ रहे हैं नाशपाती आ रहे हैं और कभी कभी एक से दो केला खाएंगे, जिससे कि आयरन का रिक्वायरमेंट्स पूरा होगा बॉडी को विटामिन सी आएगा तो जो विकार होता है जो इन्फेक्शन अभी घर घर हो रहा है उससे हम बचेंगे फिर अपने फेस को हाथ को अच्छी तरह धोएँगे बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना है बिना हाथ धोए अपने ज्ञान इंद्रियों को जिसे आंख, नाक कान दांत मुंह किसी किसी को छूने की आदत होती है बार बार ओठ वो नहीं करेंगे अगर हम यह सब अपनाते हैं अपने जीवन में या अपने व्यवहार में दैनिक जीवन में तो हम स्वस्थ तो जरूर रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पंकज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और निश्चित तौर पर खुशी होती है कि हम लोग किन चीज़ों से अपना जो है कुदरत के साथ अपने आप को जोड़ के रखें तो जीवन में जो है समतोल बहुत ज़रूरी है बैलेंस बहुत ज़रूरी है और ज्ञान अगर है तो आप बैलेंस कर पाएंगे अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप इन रहेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सी चीज़ों में कितनी कैलोरीज़ होती है कितने प्रोटीनस होते हैं और किस सीज़न में इसकी कितनी ज़रूरत है अगर आपको बारिश का समय है और आप आ, ठंडी चीज़ें खा रहे हैं या ठंड का समय उस समय और ठंड चीज़ें खा रहे हो तो आप बीमार हो सकते हैं तो थोड़ा सा हमें ज्ञान होने की बहुत ज़रूरत है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते सुनते एक बात ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर डॉक्टर पंकज जी से जोड़ना चाहूँगा आपको आप सुनाए हैं रीडमॉट वन वन जीरो सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं डॉक्टर पंकज जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं अल्टरनेटिव मेडिसिंस के बारे में डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं और चलिए अब फिर से मैं जुड़ना चाहूँगा बातें हो रही हैं ख़ास्टरनेटिव मेडिसिनस की नेचुरोपैथी के बारे में तो एक और बात आती है जब हम लोग कुदरत के साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्या इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो कॉर्निक बोलते हैं जैसे बहुत पुरानी बीमारी है और जैसे लाइलाज बीमारी आजकल जो है रेगुलर चलते हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया कैंसर हो गया एक बार हो गया तो आदमी उसको मान लेता है कि यह बीमारी जाएगी नहीं और इसके लिए दवाइयाँ शुरू करते हैं तो क्या ऐसा कुछ है कि परमानेंट इलाज हो लोगों का नेचुरोपैथी के अंदर अल्टरनेटिव मेडिसिन में ऐसा कुछ थेरेपी है जिसमें लोग इन सभी चीज़ों से बचे और सबसे पहली बात ये चीज़ें ना हो इसके लिए भी आप बचाव के उपाय बताएं और अगर हो गया तो नेचुरोपैथी में क्या इसका इलाज है मित्रों सबसे पहले तो मुझे ये बात समझनी होगी कि यह संसार है क्या जहाँ तक मैंने जो पढ़ा लिखा है और बहुत सारे विद्वानों की बात को सुना है और हमारा जो नेचुरोपैथी मेडिकल साइंस है उसके आधार से भी ऐसा दिखता है कि संसार सूरज की किरणों का सतत रूपांतरित स्वरूप है संसार जो आज है वो दो दिन बाद नहीं रहेगा सबके सेफ साइज स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं तो यह सूरज की किरणों का रूपांतरित स्वरूप है और दूसरी चीज़ कि मनुष्य का जो बनावट है वह अन्य में मन में ज्ञान में प्राण में और जो पंचकोश का सिद्धांत है वह पूरी तरह से बना हुआ यानी मनुष्य के शरीर को पंचकोश के आधार पर संगठित किया गया है हम इसको दूसरी भाषा में कहते हैं आकाश जल पृथ्वी अग्नि वायु से संगठित है यह बात बिल्कुल सही है कि प्रकृति का रूपांतरित स्वरू रूपांतरित स्वरूप जो है मानव शरीर है और इसमें आकाश का आना और आकाश का चले जाना जो है जीवन को स्थिरता देता है क्यों हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं यही हमारे पोषक तत्वों को ऑक्सीडाइज करके ऊर्जा प्राप्त करता है जिसके कारण हम अपने शरीर को ग्रोथ भी देते हैं शक्ति भी देते हैं और सक्रिय भी रखते हैं लेकिन हम क्या करते हैं अपने विचारों से इस परमात्मा के दिए हुए बेहतरीन प्राकृतिक साधन को हम डिस्टर्ब करते हैं अपने विचार से क्यों यह जो व्यक्त समुद्र है इस व्यक्त समुद्र में हमारा विचार ही हमारे शरीर की स्वस्थता का आधार है हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा शरीर बनता है इसलिए सदैव हम मेडिटेशन करेंगे मेडिटेशन में परमात्मा का ध्यान करेंगे दूसरी चीज़ कि कुछ मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और यह करने से क्यों होता है मेडिटेशन करने से हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल अस्तित्व है जिसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम जिस में सात ग्लैंड होते हैं और ये सभी ग्लैंड डक्टलिस ग्लैंड हैं और ये डक्टलिस ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिस पर हमारा सारा जो सिस्टम है न्यूरल सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एस्क्रेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब डिपेंड करते हैं इसलिए मेडिटेशन क्लाउडी वेदर में मोर देन थ्री टाइम्स होनी चाहिए और पर हर बार हम बीस मिनट के लिए करेंगे जब हम अच्छे विचार अच्छे वातावरण और अच्छे हवा पानी जल भोजन जिसकी शुद्धता सबसे मूल चीज़ है अगर हम वैसे स्थिति में रहते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ते देखा जाता है कि मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो हमारी जो स्किन है जिसमें कोई भी डिजीज हो तो उसमें सुधार होते हैं दूसरी चीज़ जो कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों में भी पेशेंट को राहत मिलता है क्यों जो चीज़ इंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोनल बेस पर खड़ा हो गया है डिजीज जो मॉल फंक्शंस ऑफ ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन वह भी नॉर्मल होते हैं और इसके साथ साथ जो ब्रेन का स्टैंडर्ड है वह ब्रेन के स्टैंडर्ड को हम मेडिटेशन से ही कंट्रोल करते हैं और ब्रेन ही सारे शरीर का जो है ना केंद्र है वहीं से उनको अपने अपने फंक्सन के लिए जो है ना वेव्स आते हैं जी जी, जी. डॉक्टर पंकज जी मैं चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बताया ब्रेन मेन फंक्शन करता है और उसके वजह से सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूँगा सभी श्रोता मित्रों को क्योंकि डॉक्टर पंकज जी लिखते भी हैं तो मैं चाहूँगा कि ये कविता जो लिखी है उसको ज़रूर बताइए आप जैसे कि उन्होंने व्यक्त भाव की बात कही तो उसी पर उन्होंने कविता लिखी थी तो मुझे याद आ गया <laughs> तो मैं चाहूँगा कि एक सुंदर सा कविता जो आपने लिखा है उस कविता को भी सुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए अभी श्रोताओं जिस कविता का मैं पारायण कर रहा हूँ उसका शीर्षक है व्यक्त समुद्र कविता के संदर्भ में दो पंक्ति है आप सभी जानते हैं जल ही जीवन है और विवेकानंद साहित्य में लिखा हुआ है कि जो आत्माएं हैं वो बारिश के समय में ही वसुंधरा पर उतर करके नए नए दिव्य प्राणियों को स्थापित करते हैं तो पर शुद्ध आत्माओं पवित्र आत्माओं महान आत्माओं के आगमन और यह जो सृष्टि है जो यथार्थ होकर भी है नहीं यथार्थ इसी से संबंधित इसी भाव में एक रचना है जिसका शीर्षक है व्यक्त समुद्र पंक्ति कुछ इस प्रकार है देखता हूं पूर्णता आकाश से उतर आवरण समुद्र की छोटी बड़ी लहरें बन देखता हूं पूर्णता आकाश से उतर आवरण समुद्र की छोटी बड़ी लहरें बन व्यक्त है एक रूपता से जिसका आधार है प्रेम में प्रयोजन व्यक्त है एक रूपता से जिसका आधार है प्रेम में प्रयोजन तभी तो होना चाहता है विलीन संपूर्णता में लेकिन अस्तित्व की आवृत्ति में उलझा मन सोचता है आखिर इसके उफान की ऊर्जा अस्तित्व की आवृत्तियों में उलझा है मन सोचता हूं आखिर इसके उफान की ऊर्जा आती कहां से है क्योंकि परिवेश में यथार्थ नहीं उफान है बंधनों का फिर हो गया है स्थिर अंतर्मन का स्पंदन फिर हो गया है स्थिर अंतर्मन का स्पंदन शायद वेदना में संवेदना से शायद अस... वेदना में संवेदना के स्पर्श से सुन के प्रवाह में उतरना कुछ शब्दों और भावनाओं से भरा एक नाव क्योंकि त्रिविध ज्वाला से हर सांस में जन्म से तिल तिल कर जलते जलते अवशेष है क्या जो तत्पर है शमशान में अवशेष है क्या जो तत्पर है शमसान में होने को स्वाहा बनने को राख न जाने कब किस दिशा से आएगी तेज हवा फिर ले जाएगी राख को व्यक्त में बनाने कोई स्वरूप आएगी तेज हवा ले जाएगी राख को व्यक्त में बनाने कोई स्वरूप यही नहीं है व्यक्त तब होगा कैसा यथार्थ यही नहीं है व्यक्त तब होगा कैसा यथार्थ व्यक्त समुद्र के उफान से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका व्यक्त समुद्र के तूफान से बहुत ही प्यारी सी कविता अपने अपने भावों को व्यक्त किया है आइए ये संसार जो है व्यक्त संसार कहा जाता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन का महत्व होता है कि एक चेतना जो है ऊपर से आती है और यहाँ पर आवरण लेती है यानी कपड़ा पहनकर शरीर भी चोला पहनकर कर अपना अभिनय करती है तो इसीलिए व्यक्त कहा गया है व्यक्त भाव व्यक्तित्व को प्रेजेंट करना होता है तो बड़ी सुंदर कविता आपने सुनाई आशा करूँगा हमारे मित्र जो कविताओं के शौकीन हैं उन्हें अच्छा लग रहा होगा कभी कभी ज्ञान युक्त कविताएँ भी सुननी चाहिए ताकि अंतर्ज्ञान का जो है उसको एक चलन मिल जाए उसको एक मूवमेंट मिल जाए ताकि हम भी उस पर आगे बढ़ सकें आइए आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर साहब से फिर पूछना चाहूँगा जैसे कि नेचुरोपैथी एलोपैथी और अलग अलग पेती है तो ये अलग अलग पेती जो है क्या इसमें से सबसे सर्वोपरि किसी को कह सकते हैं कि यह सबका अलग अलग अपना रोल है देखिए जो हिप्रोक्रेटिक सम, समय जो था जब हमारे सामने ना मेडिसिन थे ना चिकित्सक थे ना कोई लैब और ये सब जो आधुनिकता है मेडिकल साइंस का जो प्रोग्रेस का स्वरूप वो तो था नहीं हुँ, हुँ, हुँ. तो हिपोक्रेट्स जो थे वो कुछ किया कुछ अच्छा हुआ उसको रिकॉर्ड कर लिया और जब भी ऐसा हुआ तो वैसा ही करते थे ये हिपोक्रेटिक सेंस है हुँ. जैसे एक हिपोक्रेट जो थे जर्मन के उन्होंने देखा कि किसी जंगली जानवर से एक जानवर के साथ झगड़ा हुआ और उसमें उनके बॉडी से ब्लड निकला फिर वो जो था जानवर वो पानी के झरने में अपने पैर को डाला फिर उसका जो ब्लीडिंग हो रहा था बंद हो गया तो वह जो व्यक्ति था वह जागरूकता भाव से इस चीज़ को देख रहा था फिर उसने देखा कि अगर ब्लडिंग को बंद करना है तो पानी की धार देना होगा और लिहाजा कि जो हीमोग्लोबिन है वो कोल्ड जब आता है जो प्रेजेंट टेंपरेचर से लो टेंपरेचर में जाने पर ब्लड जमता है और हम लोग भी देखते हैं कि जिस पेशेंट का ब्लड जल्दी जल्दी निकलता है उनके लिए खतरनाक सिचुएशन होता है कटना या कोई भी जख्म लगना तो इस तरह हिपोक्रेटिक सेंस डेवलप करने के बाद एक पैथी का निर्माण हुआ कहीं मिट्टी का प्रयोग किया गया कहीं नींबू के रस का कभी किसी पत्तियों के रस का प्रयोग किया गया घायल होने पर तो इसी क्रम में आयुर्वेदिक यूनानी एलोपैथी और जो नेचुरोपैथी का डेवलपमेंट हो गया और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग लोगों को अलग अलग स्वास्थ्य किसी स्वास्थ्य की, की समस्याएं हैं, और भौगोलिक रचना भी है कहीं ज़्यादा ठंडा है कहीं गर्म है कहीं रेगिस्तान है कहीं मिला वातावरण है जैसे हम सब भारतवासी हैं तो यहाँ हर मौसम में है तो जिन चीज़ों का हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं वह जैसे मान लिया कि हमने तुलसी का ही एक एग्जांपल लेते हैं तो तुलसी का जो हम अरक लेते हैं वो जितना जल्दी हमारे ब्लड में डिजोल्व होता है यह एब्जॉर्ब होता है उतना ही जल्दी हमारे टिशू रीजन में ब्रोंकियल रीजन में थायराइड ग्लैंड पर या आई साइड में और जो लन्स के साइड में है वो राहत देता है इसीलिए हम अपने दादाजी से भी सुनते थे अच्छा तुमको खांसी हो रही है सर्दी हो रही है खांस रहे हो चलो तुलसी खा लो और हमारे विष्णु भगवान को तुलसी भी प्रिय है फिर दूसरा आयरन डिफिशियंसी भी आता है तो केला आ जाता है जो हमारे विष्णु भगवान का सबसे प्रिय फल है तो हमारा जो संस्कृति है उस संस्कृति में आम, फल फूल औषधि इन सब चीज़ों को जो नेचुरल बनाया जाता है अगर हम देखेंगे कि आयुर्वेद तो चूर्ण है तो चूर्ण का डिज़ोल्बेंट पावर लिक्विड के डिजोलमेंट पावर से कम है और सबसे ज़्यादा अगर हम होम्योपैथी में देखें अगर हम अर्निका 230 या उससे भी ज़्यादा पावर की जो दवाएं हैं जो दर्द होने पर कहीं भी चोट चाट लगने पर या कोई जैसे मधुमक्खी या कोई बिच्छू जैसे भी जानवर काट लेते हैं या तो उसमें भी वो ऊपर अच्छा। प्रयोग होता है इट मीन्स कि हम होम्योपैथी में मॉलिक्यूलर रेंज में चले जाते हैं इतना उसकी प्योरिटी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो आयनिक सिस्टम है आयनिक एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है वहाँ उसका जितनी जल्दी प्रवेश होता है उतना ही जल्दी हम क्योर होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है आप देखते भी हैं कि किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हुआ किसी ने इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गया तो वो जो इंट्रावेनस, वेनस जो इंजेक्शन वगैरह पड़ता है वो सब इसी के निर्माण है इसलिए आ, हेल्थ के हिसाब से आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तो बहुत ही अच्छा है लेकिन एलोपैथ में क्या है इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं इसके साथ साथ सर्जरी तो कमाल की है इसलिए हर बात में सर्जरी नहीं हो हर बात में एनालिसिक नहीं हो हर बात में हम पेन किलर नहीं खाएंगे और हमेशा पेन किलर खाने की आदत नहीं रखेंगे हमेशा हम कोई ऐसी दवा ना प्रयोग करें जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को या नर्वल सिस्टम को तुरंत एक्शन में और उसकी आदत ना हो तो आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी और एलोपैथी ये सभी पैथी जो हैं मानव कल्याण के लिए ही है लेकिन हम किसी का अतिक्रमण नहीं करेंगे किसी को दवा के रूप में लेंगे हम आदत नहीं बनाएंगे इसी से हमारा स्वस्थ रहने का जो एक सुंदर विचार है उस विचार को संतुलित करेंगे हम उसमें हैविट नहीं बिता देंगे यही खाएंगे तो भी ऐसा होगा और हर बात के लिए दवा नहीं होती है आप जिन बातों के लिए इमोशनली बीमार हैं तो इमोशन ठीक है लेकिन उससे हमारा किडनी लीवर हार्ट पिनकिल स्टोमिक इंटेस्टाइन नहीं खराब होता है हम मूड मन और मन तो समूचे बॉडी पर प्रभाव डालता ही है इसीलिए गांधी जी ने कहा बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो हम नेत्र को भी मौन रखेंगे कान को भी मौन रखेंगे और शब्दों का प्रयोग हम तोल मोल कर करेंगे डॉक्टर पंकज जी काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और किस तरह से अलग अलग पैती में अलग अलग अपना रोल है वो आपने बताया है आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर विशेष आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को सुनाए सुनते रहो मुस्कर्रा आते रहो बनाए मिलकर गल आ स्वर्ग बनाए मिलकर कहती ये दुनिया सारी कहती ये दुनिया सारी जैसी सोच वैसा जीवन जीवन वैसी ही सृष्टि हमारी हम फैलाए ज्ञान प्रकाश बदलेंगे धरा आकाश हम फैलाए ज्ञान प्रकाश बदलेंगे धरा आकाश अब सबकी यही है आस अब सबकी यही से बदली दृष्टिवृत्ति बदली कृति और प्रवृति दृष्टि बदली फैली अशांति हुई है सारी प्रकृति परिवर्तन कर ले स्मृति को बनेगी दुनिया प्यारी परिवर्तन कर ले स्मृति को बनेगी दुनिया प्यारी जैसी सो वैसा जीवन जैसी सोच वैसा जीवन वैसी ही सृष्टि हमारी हम फैलाई ज्ञान प्रकाश बदलेंगे धरा आकाश हम फैलाई ज्ञान प्रकाश बदलेंगे धरा आकाश अब सब कि यही है आ ने घेरा खुद को भूले देह में आए बड़ा दुखों का खन अंधेरा पवित्रता को धारण कर ले तज दृष्टि विकारी पवित्रता को धारण कर ले तज दृष्टि विकारी जैसी सोच वैसा जीवन जैसी सो वैसा जीवन वैसी ही सृष्टि हमारी हम फैलाएं ज्ञान प्रकाश बदलेंगे धरा आकाश हम फैलाएं ज्ञान प्रकाश बदलेंगे धरा आकाश अब सबकी यही है नमस्कार मैं मिथु बाटला पंजाब बछिंडा से मैं एम हैप्पी हाई स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब कर रही हूँ आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहें मुस्कुराते रहें नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपको जो है ज्ञान का बूस्टर प्राप्त हो रहा है डॉक्टर पंकज जी से अल्टरनेटिव मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और बड़ी गहराई से उन्होंने हर चीज़ को जो है स्पष्ट किया है सरल शब्दों में तो अब आइए बात करते हैं हम लोग जैसे चीज़ें जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पैथी काम करती है कि इस बीमारी में अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आपको अभी सर्दी जुकाम हो गया तो आप होम्योपैथी या आयुर्वेद मत लो अभी जाके ओलोपैथी का मेडिसिन ले लो तुरंत ठीक हो जाएंगे ऐसे कई बोलते हैं और कई बार बोलते हैं कि अभी घुटने में दर्द आई है ये। तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक का जो है ना कंटिन्यू कुछ टैबलेट्स ले लो इससे राहत मिलेगा क्या लोगों का ये जो मानना है या सोचना है या बोलना है ये कहाँ तक ठीक है और इसके विपरीत में आप क्या बताना चाहेंगे देखिए मैं मानव हित की बात बोलता हूँ जी जी जी कि मानव हित में सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी आदतों को सुधारें <laughs> और अपनी सोच में जल्दीबाजी न करें आ. अगर कोई ऐसी बात हो जिसे बहुत खांसी आ रही है बहुत बार बार खांसी आ रही है छींक बार बार आ रही है और वो आदमी कोई आर्ट से जुड़ा हुआ है कला की दुनिया से जुड़ा है उसके रिकॉर्डिंग करना है या कहीं भाषण देना है तब आप टेम्पररीली एक या दो टैबलेट लेके अपनी उस ड्यूटी का निर्वाह करें अन्यथा अगर आप थ्री टाइम्स मोर देन थ्री टाइम्स टू शुद्ध मिल्क हो और उसमें अगर एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें थोड़ी सी मिठास लाने के लिए चीनी डाल सकते हैं गुड़ डाल तो अति उत्तम है तो आप मोर देन फाइव टू सिक्स आवर में आपका जो गला है ना फिर एकदम अच्छा हो जाएगा अच्छा तो मैं भी प्रयोग करता हूँ यदा कदा रेडियो पर आना होता है जी जी। और गार्गिल करें यानी जितने प्रकार के ब्रंकाइटिक इफेक्ट हैं उन सब के लिए अगर हल्दी का प्रयोग किया जाए गार्गिल का प्रयोग किया जाए वो पानी को हल्का सा गर्म करके और उसमें जो नमक डाल के हम हम बच्चे थे तब से ही कर रहे हैं तो ये हमारे इस बुरोंकल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है दूसरा लंग्स के लिए भी ज़रूरी है जो लोग बस में ट्रेवल करते हैं वो ज़रूर ज़रूर गला जो है करें होता है ना जो आ करके तान बन गए पाँच मिनट तो क्या बुरा है, सही है। दूसरी चीज़ कि घुटने में दर्द होना हाथ पाँव में दर्द होना सुबह में थकान बहुत महसूस करना आलस करना इसके लिए हम वॉकिंग करें एक्सरसाइज करें नींबू पानी पिए और हमेशा जो है एनालिसिक ग्रुप की दवा ना लें पेन यूज़ ना करें जितना कम करेंगे उतना आपको लाभ होगा तीसरी चीज़ के पहला तो कोशिश होनी चाहिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लें चूँकि वो 90% नेचुरल फॉर्म में है कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी दवा बहुत पैथी में है लेकिन अगर त्रिफला का प्रयोग करते हैं हम त्रिफला भी अलग अलग ब्रांड के हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं आप चौथी चीज़ जो है कि आप तुलसी के पत्ते यूज़ कर सकते हैं अदरक जो हम खाते हैं वह भी ज़रूरी है जैसे पेट के अंदर एक एनालिट्स आ जाते जा जा हैं वर्म्स आते हैं उसके लिए नींबू का रस जरूरी है जैसे उसका टाट्रिक एसिड उसका एलोपैथिक नाम विटामिन सी वगैरह ये सब रख सकते हैं ये चीज़ें हैं कि हम योगा प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन करें और राजयोग को भी अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ें होम्योपैथी की भी दवा प्रयोग कर सकते हैं आप लेकिन उसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं उनका सुपरविजन होना चाहिए और उनके देखरेख में चूँकि वो दवा भी रिएक्शन करता है अच्छा मेरे अनुभव में एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक व्यक्ति को पैर में चोट लगी थी उसने अड़ी 200 एक बार खाया दो बार खाया तीसरी बार भी वो रात को ज़्यादा खाया तो बॉडी का एक हिस्सा बिल्कुल सेंसलेस होने जैसा हो गया और वो हमारे आस के ही लोग थे फिर मैंने उनको तुरंत एविल खिलाया ताकि कोई भी मेडिसिनल जो साइड इफेक्ट हो रहा है उससे उनको राहत मिले और वो फिर सुबह तक अच्छे हो और उनको मना किया सिक्स मंथ तक टू हंड्रेड आप नहीं खाएंगे क्योंकि उसका साइड इफेक्ट आपको हो चुका है तो इस तरह हम अलग अलग पैथी का अपने हेल्थ के लिए प्रयोग करें और जितना ज्यादा हो नेचुरल फॉर्म में फ्रूट लीफ जूस का प्रयोग करें नेचुरल फॉर्म में वेजिटेबल्स का भी प्रयोग करें ग्रीन वेजिटेबल्स का भी प्रयोग करें जिससे कि आपको आ, हमेशा जो है ना एलोपैथी या आयुर्वेदिक या कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े फर्स्ट आपके डाइट में जो वेजिटेबल्स हैं वही विटामिन है और विटामिन की ही जरूरत शरीर को है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को भी बड़ा आनंद आ रहा होगा बहुत ही सिंपल तरीके से डॉक्टर साहब जिस तरह से बातें बता रहे हैं तो चलिए वक्त हो गया है इजाज़त चाहने का और जाते जाते मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो है आज हमने अल्टरनेटिव मेडिसिन पर जो बातें की हैं और आपने अपने अनुभव की बातें हमारे साथ साझा किया है अच्छा लगा मैं तो मैं चाहूँगा कि एक संदेश हमारे श्रोता मित्रों को क्या देना चाहेंगे जाते जाते श्रोताओं आपके लिए मेरे जो संदेश हैं वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें हवा जल और वायु तीनों की शुद्धता पर ध्यान रखें उसी की शुद्धता पर हम मानव जीवन मनुष्य का जीवन व्यक्ति का जीवन और उसी पर जितनी शुद्ध चीज़ शरीर के अंदर जाएगा उतना ही शुद्ध विचार वाणी व्यवहार हम लोगों को दे सकेंगे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि शुद्धता पर आधारित जीवन शैली हो और शुद्धता से जो तैयार की हुई शुद्ध वचन है वह लोगों तक जाए हम शुद्ध वाइब्रेशन के लिए ही सतत प्रयास प्रयासरत रहे <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं चाहूंगा कोई कविता की लाइन याद आती है और तो <laughs> एक कविता भी सुना दीजिए जाते जाते मैं एक महत्वपूर्ण कविता जिस कविता का पारायण कर रहा हूँ शीर्षक है मेरा स्वयं कविता के संदर्भ में दो शब्द है कि हम सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं स्वयं पर नहीं ध्यान देते और अपने भीतर कभी प्रवेश नहीं करते हैं कि मेरे भीतर जो एक पवित्र आत्मा है वह क्या सोचती है मेरे बाहर के जो वाइब्रेशन हम अंदर ले जाते हैं उससे उस पर क्या इफेक्ट करता है तो कविता का शीर्षक है मेरा स्वयं उसकी पंक्ति है लड़खराती सांसों से मानसलता की राह पर लड़खराती सांसों से मानसलता की राह पर चलते चलते महसूसता हूँ स्पंदनों से उफन रही है भीतर अनुभूतियाँ लड़खराती सांसों से मानसलता की राह पर चलते चलते महसूसता हूँ स्पंदनों से उफन रही है भीतर अनुभूतियाँ जो व्यक्त और अव्यक्त की लहरों में गया है जो व्यक्त और अव्यक्त की लहरों में गया है समझ अंतर क्योंकि अरसों से नींद रहित नैन से चिंतन मनन मंथन में था उलझा फिर शब्दों के तल के तल में गल पिघल के था करता अभिव्यक्त निराकार का आकार लेकिन गुजरते वक्त ने हर कदम पर रचा राहों को ऊपर नीचे तभी हुआ अवगत किया हर पल जिसका संग्रह वह नहीं जाएगा इस किनारे से उस पार कभी सब अपरूपता है परिधान के छूट जाएगा किसी मोर पर आते ही गहरी नींद के जहाँ खुलेगा नैन होगा वहाँ नया सवेरा सब तरफ आते ही गहरी नींद के जहाँ खुलेगा नैन होगा वहाँ नया सवेरा सब तरफ रचा होगा दृश्य नया लेकिन पुराना होगा मेरा तुम्हारा स्वयं जिसमें होगा होगा विगत का जीवन रस नया पुराना होगा सिर्फ तुम्हारा स्वयं जिसमें होगा अभिव्यक्त विगत का जीवन रस चलिए बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाया आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी एक जो है अंतर दृष्टि प्राप्त कराने वाला ये आ, कविता था जो स्वयं के ऊपर जो ध्यान देगा वो बाकी सब चीज़ें अपने आप उसकी सुलझ जाएगी अगर सो की तरफ ध्यान नहीं है तो संग्रहृत्ति बढ़ेगी और फिर इससे जो है मुश्किलें बढ़ेंगी तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा आज का ये एपिसोड जो है हम सब के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा और बहुत ही अच्छा अनुभव आपने साझा किया थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति तीरथ तुमको पुकारे आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे आना ही होगा मधुबन तुम्हारी बाट निहारे आ जाओ ब्रह्म बेचैन है आज धरती के वासी घर घर है चिंता घर घर उदासी बेचैन है आज धरती के वा बरसा दो खुशियाँ पर बरसा दो खुशियाँ दुआरे दुरे आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम